आप जाकर विक्रांत को नैना की बातों का असली मतलब समझ में आया क्या मतलब तुम्हारा मैं तुम्हें चेहरे पर लिखा होता है क्या कि वो किडनेपर है नैना ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा तो नैना मुझसे केस की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती है अब समझा मैं मुंबई का इतना हाई प्रोफाइल किडनेपिंग केस पूरे देश को इस केस के बारे में पता है नैना ने, ने बोलना शुरू किया मुंबई के लगभग सभी थानों की पुलिस इस केस के इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है कल पूरी रात तुम्हारी ब्रांच की पूरी टीम वहां सुरंग होती रही लेकिन किसी का भी ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं गया मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि आखिर दुनिया भर के सारे इत्तफाक तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं विक्रांत ने हंसते हुए कहा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था नरे पास अदृश्य शक्तियाँ हैं बस मुझे उनको याद करने की जरूरत होती है और वो सभी मेरी मदद में लग जाती है वैसे तुम्हारे जाहिलपन की कोई लिमिट है भी या नहीं नैना ने मुस्कुराते हुए कहा <laughs> विक्रांत जोर से हंस पड़ा नैना भी मुस्कुरा पड़ी फिर उसने आगे कहा लेकिन विक्रांत सच में अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम किसी भी केस को इतनी जल्दी कैसे अंजाम तक पहुंचा देते अब मीरा के मर्डर केस को ही ले लो आखिर तुम्हे कैसे पता चल गया की ये केस चाबी बनाने वाले ऐसी कनेक्टेड है नैना विक्रांत के काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित थी विक्रांत भी नैना की बात सुनकर मुस्कुरा पड़ा अभी उसे अपनी रिपोर्टिंग में केस को सॉल्व करने के सारे स्टेप तो पुलिस को बताने ही होंगे इसलिए अभी नैना को कुछ बताने में भी कोई हर्ज नहीं इसलिए उसने नैना को सब कुछ बताया कि कैसे उसके दिमाग में चाबी वाली बात आई केस का इन्वेस्टिगेशन करते करते विक्रांत को इतना तो आइडिया लग गया था की मीरा का मर्डर किसी पेशेवर मुजरिम ने तो नहीं किया था इस वजह से उसके दिमाग में डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले शख्स पर शक हो गया था उसके साथ ही विक्रांत ने नैना से भी कह दिया था कि अभी इस केस में और भी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है क्योंकि तो जिस दिन अनीता मीरा का मर्डर करने गई थी भला उसी दिन मकबूल भी कैसे मीरा का मर्डर करने के लिए जा सकता था इतना बड़ा इत्तेफाक होना बहुत बड़ी बात है और फिर इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है अगर अनिता पहले से ही मीरा का मर्डर करने के लिए उसके घर में गई होती तो पूरा सीन ही अलग होता नैना बड़े ध्यान से विक्रांत की सारी बातें सुन रही थी विक्रांत पूरी लॉजिकल बातें कर रहा था इसे कहीं से काटा नहीं जा सकता था नैना उसे देखकर मन ही मन सोच रही थी कि आखिर इस आदमी में कुछ बात तो है ये जितना बेवकूफ सा बेफिक्र दिखता है उससे कहीं ज़्यादा गंभीर और शार्प माइंडेड है इतने कम समय में ये किसी भी केस को सॉल्व कर देता है इतनी जल्दी केस सोल्व करते तो आज तक मैंने किसी को नहीं देखा अच्छा ये बताओ तुमने उस दिन पुलिस स्टेशन में मोबाइल सिग्नल कैसे जाम कर दिए थे नैना ने पूछा विक्रांत ने नैना के इस सवाल का जवाब बिल्कुल सही सही दे दिया मेरे पास कुछ अदृश्य शक्तियां हैं उसकी मदद से मैं ये सब कर सकता हूँ उस दिन मैंने अपनी इसी चमत्कार शक्ति की मदद से सिग्नल जाम किया था नैना गुस्से से भरी निगाहों से विक्रांत को घूर रही थी बेशक उसे यही लग रहा था कि विक्रांत उसके साथ मजाक कर रहा है उसका मन तो कर रहा था कि अभी के अभी गाड़ी रोड के साइड में लगाकर विक्रांत का मुंह तोड़ कर रख दे लेकिन अभी वो विक्रांत जैसे जाहिल के मुंह नहीं लगना चाहती थी उसने बिना कुछ कहे आगे रोड की तरफ देखना शुरू कर दिया विक्रांत भी थक चुका था पिछली रात वो ढंग से सो नहीं पाया था और फिर शाम को उस्मान सुपारी के साथ भी मिलकर खूब कुश्ती लड़ी थी इस वजह से उसकी आंखे झपी जा रही थी लेकिन नैना जैसी बेहद खूबसूरत लड़की के सामने बैठे होने पर किसी को नींद कैसे आ सकती है और रही बात विक्रांत की तो वो भला ऐसे मौके छोड़कर कैसे सो सकता है वो लगातार नैना की ही तरफ देखे जा रहा था खूबसूरती के मामले में नैना को कोई काट नहीं सकता था वो फिल्म की हीरोइन से दिखती थी ना जाने कैसे वो पुलिस लाइन में आ गई थी उसे तो मॉडलिंग की दुनिया में होना था जब जब विक्रांत नैना को देखता है अपना होश खो बैठता है उसे देखकर विक्रांत को अपने पिछले जन्म की प्रेम कहानी याद आने लगती थी उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड जिया भी ठीक नैना जैसी ही थी उसका फिगर मुस्कान सब कुछ नैना से मिलता था यहाँ तक कि उसका नेचर भी थोड़ा बहुत नैना से मैच करता था विक्रांत बड़े ध्यान से नैना को घूर रहा था नैना के फिगर को देखकर विक्रांत का हार्मोन एक्टिव हो चुका था उसके शरीर के अंगों में हलचल शुरू हो चुकी थी क्या सोच रहे हो तुम नैना को भी अंदाजा लग चुका था की विक्रांत इस वक्त उसे ही घूर रहा है वो विक्रांत की हरकतों से भली भांति वाकिफ थी कुछ नहीं मैं मैं तो अनीता के बारे में सोच रहा था उसका क्या होगा अब विक्रांत ने झट से बात बदल दी उसने नैना का दिमाग दूसरी बात पर लगा दिया हम्म अनीता नैना ने लंबी का मर्डर उसने नहीं किया है मे भी कोर्ट से उसे छोड़ दिया जाए लेकिन हत्या के प्रयास में जो केस बनेगा उसमें सजा भी दी जा सकती है देखो क्या होता है हाँ देखो विक्रांत का ध्यान अभी भी नैना के फिगर पर ही था वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था वैसे मेरी बात अनीता के पति से हुई थी वो कह रहा था कि कैसे भी करके अच्छा वकील लाएगा और अनीता को छुड़ा लेगा नैना ने कहा अच्छा अच्छा फिर तो ठीक है विक्रांत ने जवाब दिया विक्रांत मन ही मन सोच रहा था कि काश मेरे पास कोई ऐसी डिवाइस होती जिससे वो नैना के भीतर देख सकता तो मजा आ जाता पनवेल ब्रांच के ऑफिस पहुँचने के बाद विक्रांत ने नैना और उसकी टीम की पूरी मदद की और मीरा अग्रवाल केस ऐसी रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन भी की जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई और सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई तब तक रात के 11 बज चुके थे यहाँ काम खत्म करने के बाद विक्रांत तुरंत घर वापस जाना चाहता था अभी उसे जीनत और मोनिका के साथ भी अपना हिसाब पूरा करना था इसीलिए वो काम पूरा करने के बाद फटाफट ऑफिस बाहर निकलने लगा लेकिन तभी पनवेल ब्रांच के सभी ऑफिसर ने विकांत को चारों तरफ से घेर लिया विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब इन्हें क्या हो गया है उन सभी का इंटेंशन विक्रांत को ठीक नहीं लग रहा था वो कुछ समझ पाता तभी अचानक से बीच में आकर नैना खड़ी होगी इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? क्या क्या मतलब? अब, अब क्या करना है विक्रांत थोड़ा डरा हुआ सा लग रहा था विक्रांत थैंक यू सो मच तुमने हमारी बहुत मदद की है सो आज रात हम लोग पार्टी करने जा रहे है और तुम भी हमारे साथ चल रहे हो नैना ने कहा इसके साथ ही वहाँ मौजूद सभी पुलिस वाले भी विक्रांत को लगातार ध्यान से देखे जा रहे थे नैना को यूं मुस्कुराते देखकर विक्रांत को थोड़ा अजीब लग रहा था उसे नैना से ऐसी उम्मीद तो कभी नहीं थी कि वो खुद आगे आकर विक्रांत को पार्टी देगी इस वजह से विक्रांत को थोड़ा शक हो रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग मुझे पार्टी के नाम पर कहीं ले जाकर मेरे साथ कुछ गलत करें। विक्रांत अपने कदम पीछे खींचते हुए बोला पार्टी तुम तो मेरी शक्ल देखते ही मुझे जान से मार देने वाली थी तो आज इतनी खातिरदारी की वजह क्या है नैना ने हंसते हुए कहा वो तो मेरी तुमसे पर्सनल दुश्मनी है ही और मौका मिलते ही मैं तुम्हें मार भी दूंगी लेकिन आज मैं नहीं बल्कि पूरी टीम तुम्हें पार्टी दे रही है तो तुम्हें अब चलना ही पड़ेगा विक्रांत ने देखा कि नैना के साथ ही सारे पुलिस वाले भी विक्रांत के जवाब का इंतजार कर रहे थे विक्रांत अपने चारों तरफ खड़े पुलिस वालों को ध्यान से देख रहा था उसने मनी मन सोचा अच्छा तो ये लोग सोच रहे है की मैं अकेले जाने में डर रहा मैं तो जाऊंगा अब इन्हें भी दिखाता हूँ की मैं ऐसे किसी से डरने वाला नहीं हूँ भले ही ये लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो फिर भी मैं इन्हें मना नहीं करने वाला देख लूंगा जो होगा कम से कम इन लोगों के साथ जाने पर मैं अपनी नैना को तो देख पाऊंगा मेरे लिए तो इतना ही काफी है ठीक है मैं आ, मैं चलता हूँ वैसे भी मुझे भूख भी लग रही है चलो विक्रांत ने कहा विक्रांत के इतना कहते ही वहाँ मौजूद सभी पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ उदासी और निराशा ऐसी भरी नजरों से देखने लगे लेकिन यहाँ पर एक लेडी ऑफिसर बहुत खुश थी मैं जीत गयी मैं जीत गयी